द्युत दीप तो धातु लिटलकार का रूप हो गया था हो गया था लीटला रूप बोलो दिद्युते ध्व का भा विद्युते एक रुपया दो रुपये क्या है ढा हुआ नहीं हुआ लूट लकार में फुकन तो होगा किस सूत्र से पुण। पुण। नहीं पुण। नहीं हुआ लूट लकार में गुना नहीं होगा क्या सूत्र है बोलो एक साथ एक जाब से बोलोता पुगनता क्या सूत्र है कार में क्या बनेगा बोले सब दियोतिष्याते कौन सीकार लोट बोलो दी दे, दी तेग, दी तेग, दी दी बोलो सब लंगलकार बोलो ती लिया सब दोते तो लिंग बोलो आस बोलो दे आगे कौन सा लगा रहेगा लोंग लकारुतभ्यो लुंगी द्यूतभ्य बहुवचन धन से दुतादि द्व्यूतादियों से, से लुंग परसमय पदम बास्यात दुतादि धातुओं से लोंग के स्थान पर, पर परसमय पद होगा परस्मय पद किसको कहते हैं परसमय पद किसका कौन से मालूम है क्या है परसम पद पर क्या चीज है लह परशप लकार की परसमीपद पर संज्ञा आदि होती नहीं लकार के स्थान पर आदेश है उनकी क्या संज्ञा होती परसम पर संज्ञा होती कितने की अठर कि प्राप्त है किंतु कि आत्मनिर्प आत्मनिर्पद संज्ञा हो जाने पर कितने रहते हाँ तो परसमीपद पर विकल्प से और पुषाद्युता दिदित परस्मय परस्मै सु आया है पहले क्या सूत्र चिले को अंग हो गया चंग होगा चंगी से दुत हो जाएगा चंग नहीं होता अंग होता है द्युत परस्मै पद होने पर करते सब प्राप्त है हुँ? प्राप्त नहीं प्राप्त है उसके बाद करेगा चिली रुँगी चिल्हे सीच होगा क्या होगा अंग होगा अंग होने से गुण सार्वधातु तो का तो होगा या फुक लघुपद सूत्र से गुण नहीं होगा कौन निश्चित करेगा चौन तो अद्युत तो ती का लोपन से अद्युतत् तो तो बनेगा पर्च पद क्या मान अद्युत आगे अद्युत क्या बोलो अद्युतम्म बोलो अतरे बोलो क्या बोलो अद्युतम अद्युतत्म्म नहीं हाँ बोलो बोलो नहीं जोशी तरन नहीं मैं बैठेगा नहीं ना बोलो बुझ बोल हाँ बुझ बोलो अद्वुत हाँ वो पास हो गया बोलो अद्वुत हा अद्वुता आम दीर्घ होता है कैसपल होता है आतु आतु आतु हो क्या सूत्र पूरा बोलो सब बोलो ये अद्वे पर जो आत्मनिपद होगा चिल्ली को सिच होगा या चंग होगा अंग नहीं होगा अंग के सूत्र से होता है परसम पद आत्म पद में नहीं होगा सीज होगा हुगा? गुना होगा गुना होगा किस सूत्र से इट होगा सीज को बनेगा, क्या माने क्या बनेगा? अद्योतिष्ट वो दो लाइन लाइन आ दूसरा लाइन मान कोई बोलो आगे रूप क्या आगे अद्योतिषन कह से सेतम से uh, yeah, कैसे होगा अद्योतिष्ट बोलो अद्योति से हाँ क्या बोलोम कैसे हो गया सब बोलो अद्योतिष्ट क्या बना सौ नहीं बोलो फिर बोलो अद्योतिष्ट कौन बोलता है अद्योति अद्योतिषी आगे कौन सा अलग रहा बनेगा ंग लगा र बोलो ब्रमा रुको, रुको रुको ये श्याथाम हाँ बोलो जोशी शेताम नहीं शे थाम हाँ बोलो सबको समझ में आए शेथाम नहीं अद्योति श्थाम बोलो सिंधा नहीं बोलो फिर अद्वितीय से क्या रख रख नहीं जहाँ रुका बोलो मुता बोलो नहीं बोलो सो बोलो अद्वैत श्या आगे श्वेता बनने आकार कहे उपदेश जमनात अन्दात अनदात आत्म ने पदम तप तो पुकंत गुण हो जाएगा क्या रूप बनेगा श्वेत ते आगे बोलो इंद्र से से आगे पीछे पीछे बोलो श्वे ते से श्वेत से हलनते है ना हो श्वेत से से नहीं श्वेत है न्वेत तो क्या है श्वेत लीट लकार में तव को क्या होगा जयोर ए की से अभ्यास में क्या रहेगा श्वित पूर्व अभ्यास अभ्यास में क्या रहेगा शी श्वित अगर ए गुण की सूत्र से होगा पुगंत गुण होगा निषेध करेगा कौन ची स्वीते क्या मानेगा बोलो हाँ आगे बोलो ता बोन बला पुस्तक बंद कर रूपचंद्रिका देकर रूपल हो हाँ बोलो लिट बोलो आप बोलो अरविंदा अरविंद गीतानंद बोलो बोलो बोल फिर शिश्वी थे दोलो फिर नहीं ता बोलो क्या बोलो एक रुपये हाँ गए हाँ कर बोलो शिश्वी कोई ता कर देते हैं ती है ता नहीं लूट लगार में क्या बने क्या बनेगा बोलो लुट लकारो गुण पुगंत गुणा होगा ना हाँ बोल उत्तम पुरुष से क्या बना कहा क्या करेगा अच्छा ध्वन क्या बनेगा बनेगा रूप क्या बनेगा ठीक है बोलो सो श्वेत लूट लगा लूट लीट मैं लीट बोलो स्वेती स्त आगे बोलो शो शो है ना स्वे नहीं हाँ रुक जा, हाँ प्रथम राइड माल कोई बोलो स्वेती से बोलो स्वेती दिवोचन में स्वेती शेष से थे अगे बोलो ना वो पीछे ना ये निकले के पीछे बोलो श्वेती से शे हो गया श्वे है हाँ सब बोलो श्वेती श्याते लोट लकार बोलो बोलो श्वेता लंग तेता नहीं बोलो नहीं जो सुरज से ठीक था वो भी कर हो गया बोलो जोर से बोलो बोलो सुर से ततम तो कहाँ से शुरूआ तो तो. बोलो ते थाम हाँ बोलो दूसरा लाइन में बोलो कोई दूसरा लाइन कोई बोलो छोड़ कर नहीं पहला लाइन में लोल लो प्रथम वाले कौन है पीछे बोलो पहला लाइन में वाला कोई है हाँ बोलो अश्वे तत दो लाइन वाले बोलो प्रथम दूसरा अश्वे तत ते दम कहाँ कितने बोला हाँ तीसरे लाइन वाला बोलो अश्वे हाँ बोलो सो अश्वे दिल में बोलो तो, बोलो uh -huh. आई प्र नहीं ठीक से बोलो यहाँ वही श्वेत आगे ये दुतादि गण में आता है पुषादि दूता आदि से अंग हो जाएगा अंग होने पर क्या रूप बनेगा अश्वे पुगंध गुण हो जाएगा गुणा नहीं होगा अंग होने पर अश्वितत क्या बनेगा अश्वितत तत् बोलो आगे अश्वितताम अश्वी, अश्वी तन, फिर बोलो अश्वितत इसमें समय विसर्ग है किस रुपए में मध्यम वर्ष क्यारू बनिका क्या बनिगा अश्वित मकरात रूप कितने तीन है, है? चार है चतुर्थ चौथा कौन चाहे और तृतीय चल द्वितीय उसको दो तीन बार बुरा दिन सोच गया पहला रूप क्या है तां। तां। तां। क्या है अस्वी दूसरा अश्वी ततम तृतीय और चतुर्थ तीन रुपये है नकारांत कोई रुपये कौन रूपये अश्वी अश्वितन, तन तो तकरांत कोई रूपे अश्विता तो, मध्यम पुरुष हैं। प्रथम पृष्ठ वोचन अकारांत रूप कौन सा है तो तो को तो अश्वी तत इकारांत कोई रूपे है इकारांत ई रूप बोलो भाई क्या नहीं वही नहीं होता है नहीं मध्यम पृष्ठ उत्तम पुष्ठ द्विवचन क्या बनेगा मध्य उत्तम पुरुष दी वे अश्विता बोले सब अश्वीत हाँ अकारात रूप कितने हुआ में नुंग में क्या बनेगा दूत तो था चल रहा है क्या बनेगा अश्वीति बोले, था? बोले था। धोम क्या होना एक रूप ढो हो गया क्या होगा हम उसी तो जो, जो बोलना चाहिए वो चुप कर हुआ जो तो ढोम है ना क्या हुआ? धुम। अश्वेती धोम धुम। में अश्वेति लकार बोलो आगे इमिदा स्नेहा नहीं इमिदा में की इत संज्ञा किसी सूत्र से दा आकार की संज्ञा क्या रहेगा मिध धातु क्या रूपनेगा मिधी अभी रूप चंद्रिका नहीं खोलो अभी नोटबुक खोलो लिखो इसका एक लकार का एक रूप लिख कर देखाओ मिध धातु के एक लकार का प्रथम प्रसाय क्वेश्चन रूप लिखो प्रत्येक लकार प्रथम पृष्ठ कौन रूपलेख ये सरल जैसा शीत ऐसा मिदा है हाँ मेतीता हाँ मेतीता मेती तो क्या है <coughs> मित क्या लिखा है देख इंद्र देख देखा देखना आपने क्या ठीक है है गलत ये ऐसे लिखना था ऐसे ऐसे थोड़ी सीधा देखा दी ऐसे मेरी सिस्टर मेदिष्ट ऐसे लिखना था ये लाइन दे करके ऊपर करो मेदिष्ट ऐसे क्या आ, वो क्या अंतिम रूप क्या लिखा है देखो अमिद्यस अमी लिखा अमिदी गलत है किसको दिखाया था गलत है मेरे तो मेरी शिष्ट अमेदिष्यतः और लू में लू नहीं लिखा दिखाया था किसको ये किसने कि न मे दत्ते दे दिस में दत्ता मे दत्त अमे दत्त ये अमे दत्त मेदात लंत्रेंगे मंद अमीदत मे दिसिष्ठ हां लट्ल कैरबुलसो मे दते मे गेते मेघांते मेघासे मेदेते मेदप्ते मेदे मेघा वही मेघा मोहे लिट वलो मिद मिदित मिदित रूप देखकर बोलते हो क्या हाँ लेट बोलो मेहदिता मेदस्व क्या बनेगा आमें आमें दाता, बोलो बोलो हम्म ठीक क्या बनेगा गया बोलो मेदिशिष्ट अमिदत्त बोलो अमिदंत क्या अमिदत्त बोलो अमिदत्त ये दत्ता कता क्या नहीं नहीं लिखता है अरे दूसरा रूप अमे दिष्ट तो निद हो गया आगे इधा क्या सत लगे इसमें आदि इंट और धातु आदि लगे सीधा आकार उपदेश जो ना सी गि दो फिर अलग धातु आदे श शाह धातु हो जाएगा क्या धातु सुई द लट क्या बनेगा सुट में क्या बनेगा सी द्वितीय सरकार का आदेश प्रत्ये होगा सत्य होगा न नहीं हाँ द्वितीयक होगा सी लोटी में क्या बनेगा स्वेदिता दंत से मूर्द से स्वेदिता ऐसा रूप बन जाएगा विदिल में क्या बनेगा तो लोटे में क्या बनेगा असली में लुंग में अश्वी पहले बनेगा पुषादी तुता क्या बनेगा अश्विद दूसरा रूप अश्वे अश्वेदिष्ट लिंग में अश्वदिष्य इस प्रकार उपणवसने